रघुनाथ कीतन तत्र तत्र बाष्प वरी परिपूर्ण लोचनम नमत राक्षसम नाते च मधुर मधुर स्वरूपं कर्म पिते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रय्च परम परिभावयामि कमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेद वेद्यं परहम भासता हृदय मम कूजे मधुरम मधुराक्षर आविता शाखा वंदे वाल्मीकिल निगमकल्पतरोर्गल फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमाल मुहर हो रिका भु वि भावुक श्रीराम राम जज जज राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधम हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गो पाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदा जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानींद्रििया प्रकृतिस्था कर्सति शरीर यदवापनों युत्क्रामतीश्वर गृहत्वतायुर्गंधया <coughs> समुपस्थित समरणीय यतिवृंद विद्वद वृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमति माताओं श्री राम चैतन्यी कह रहे थे यदादित्य गेज गीता के पंद्रहवें अध्याय का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है इसको लेकर एक ब्रह्मसूत्र की प्रवृत्ति हुई है ब्रह्मसूत्र में दृष्टांत के रूप में इस वचन को इंगित किया गया है और भाष्यकार महोदय ने समुदृत किया है गीता के तेरहवें अध्याय मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र का एक वचन है ऋषभिर बहुधा गीतम छंदोभीर विविध भी ही पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मधभर विनिश्चित है जिनको ब्रह्म सूत्र का परिज्ञान नहीं है वे ब्रह्म सूत्र पदश्चै यहाँ जो लिखा है उसका अर्थ करते हैं ब्रह्मसूत्रों के द्वारा भी लेकिन यह जानने की आवश्यकता है कि उपनिषद तथा भगवत गीता के आधार पर ब्रह्मसूत्रों की संरचना हुई है भगवत गीता के आठवें अध्याय का जो जटिल प्रसंग है उस पर निर्णय देने के लिए ब्रह्मसूत्र 15 में अध्याय का जो यह अंश है यदा यदाधित्य गेज है इसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रुति के अनुकूल स्मृति भी है ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम या श्रुति है इस श्रुति के पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए स्मृति के रूप में ब्रह्मसूत्र कार्य ने यदादित्य गेजह को उद्धृत किया है इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र पदश्चै का अर्थ उपनिषदों में जो ब्रह्म को इंगित करने वाले सूत्र हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रकार का अर्थ किया प्राय अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पर भूल करते हैं तेरहवें अध्याय में जो ब्रह्म सूत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो समझते हैं कि वेदांत दर्शन इसका अर्थ है जबकि ब्रह्म को सूत्रित करने वाले इंगित करने वाले सूत्रात्मक वेद वचन यहां पर ब्रह्म सूत्र का अर्थ अब ममई वामश की व्याख्या कल से आगे जीव मेरा ही अंश है लेकिन ममयी वाम जीव लोके जीव भूता सनातन जीव भूत और जीव लोक ये दोनों शब्द भी बहुत मार्मिक हैं। आगे ब्रह्म भूत आया है अठारहवी अध्याय में भी न सोचत न कांक्षति ब्रह्म भूत और जीवभूत दोनों का सामंजस्य साधना चाहिए तत्वत तो ब्रह्मस्वरूप ही है भूत पद रूप पद आत्म पद, शब्द के अंत में लग जाता है तो एकार्थक समझना चाहिए तत्वता जीव ब्रह्म भूत ब्रह्मस्वरूप ही है लेकिन मनसष्ठान इंद्रियाणी उपलक्षण है सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य पति के योग से वह जीव भूत परिलक्षित होता है इसलिए जीव जीवभूत भगवान ने कहा तत्वता जो ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म भूत है वही देहेन्द्रीय प्रान, कारण में तादात्म्य पति या हंता ममता के कारण जीव रूप से परिलक्षित होता है जीव का तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है फिर जीव लोके शब्द का प्रयोग है भागवत पार शिवावत शंकराचार्य महाभाग ने संसार अर्थ किया जीव लोक का श्री वल्लभ संप्रदाय में जगत और संसार में भेद माना गया है संसार का मिथ्यात्व और जगत का सत्यत्व बल्लभाचार्य जी को मानिए जगत पृथक है संसार पृथक है विवक्षा वसात कदाचित दोनों पदों का प्रयोग एकत्र हो तो अवान्तर भेद के द्वारा पुनरुक्ति दोष का वारण करना चाहिए या एक शास्त्र के अर्थ लगाने की विधा है तो जगत का अर्थ ईश्वर श्रष्ट प्रपंच है और संसार का अर्थ जीव श्रिष्ट प्रपंच है पंचदशी कारण ने इधर संकेत किया ईश सृष्ट द्वैतप प्रपंच का नाम है जगत जीव श्रिष्ट द्वैतप प्रपंच का नाम है संसार भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जीव लोके का अर्थ संसार किया जगत नहीं उसके प्रति यहाँ भी स्वारस्य है अभिप्राय विशेष असल में आचार्यों के द्वारा प्रयुक्त एक एक शब्द बहुत मार्मिक होता है कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए कहाँ नहीं इसके पीछे एक उनका तात्पर्य होता है अभिप्राय होता है उसे हृदयंगम करने की आवश्यकता है सरस्वती में जगत और संसार का का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो वहां पर इसी प्रकार का अर्थ किया जाता है कि ईश श्रेष्ट द्वैतक प्रपंच का नाम जगत है जीव श्रेष्ट द्वैतक प्रपंच का नाम संसार है तो श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने पूर्वाचार्यों के द्वारा और निरूपित किसी अद्भुत तथ्य का प्रकाश किया ऐसा उनके संप्रदाय वाले कहते हैं लेकिन बड़ोदरा में लगभग बारह तेरह साल पहले जब नौ वल्लभाचार्य जी सम्पस्थित थे इंदिरा बेटी जी भी थीं सम्पस्थित तब मैंने कहा था कि पहले से ही भगवत पाद शंकराचार्य के अनुगत महानुभावों ने जगत और संसार के अर्थ में भेद किया है सरस्वती प्रसाद आदि में दोनों पदों का एक साथ प्रयोग है पंचदशी कार्य विद्यारण्य स्वामी ने तो अद्भुत व्याख्या कर दी दोनों ईश्वर शिष्ट द्वैतप प्रपंच जीव के बंधन में हेतु नहीं है जीव शिष्ट द्वैतव प्रपंच रूप संसार ही जीव के बंधन में हेतु है तो संसार और जगत का विभाग कर लेना चाहिए फिर से मैं कहता हूँ ईश्वर शिष्ट द्वैतव प्रपंच रूप जो जगत है वो हमारे आपके बंधन में हेतु नहीं है वो तो मुक्ति का द्वार है लेकिन जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच रूप संसार है वही हमारे आपके बंधन में हेतु है इसमें उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किसी का पुत्र बार है जीवकोपार्जन के लिए या विद्या अध्ययन के लिए कुछ भी कल्पना कर ले किसी वंचक ने उसे सूचना दे दी कि वो तो मर गया ईश्वर तो शिष्ट पुत्र तो अभी जीवित है लेकिन बंचक की बात पर विश्वास कर लेने पर जीव शिष्ट जो पुत्र था वो मर गया तो शोकाकुल हो जाता है व्यक्ति और कदाचित ईश्वर शिष्ट जो उसका पुत्र है वो जीवित नहीं है मर गया लेकिन उसके पिता को इसकी सूचना नहीं प्राप्त है तो उसके मन में जो उसका पुत्र अंकित है अभी जीवित है तो शोकाकुल नहीं होता यह दृष्टांत देकर पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने बताया हमको जो सुख दुख प्राप्त होता है वह हमारी सृष्टि के कारण अब ये जीव शिष्ट द्वैतक प्रपंच क्या है ईश्वर शिष्ट द्वैतक प्रपंच में अहंता ममता इसी का नाम है जीव शिष्ट द्वैतक प्रपंच इसी का नाम है संसार पंचकोश ईश्वर प्रदत्त उसमें अहंता ममता हमारी ओर से है कोई एक मूर्ति मूर्तिमती देवी है उसको किसी ने विधिवत विवाह करके पत्नी माना अब वो क्या है ईश्वर शिष्ट तो जैसी है देवी लेकिन अब उसके सुख दुख में जो कारण है उसकी पत्नी वो जीव शिष्ट द्वैतव प्रपंच के अंतर्गत है ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच में अहंता ममता के कारण जो हमको दुख होता है उसके पीछे अहंता ममता रूप हमारे द्वारा शिष्ट संसार है तो जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार है इसका अर्थ क्या है भगवान ने जो हमको पंच कोष प्रदान किया वो अहंता ममता इसमें स्थापित करने के लिए नहीं प्रदान किया है ठीक है इनका आलम्बन लेकर जो ब्रह्म तत्व है कोशातीत विविध शरीरों से अतीत ब्रह्म तत्व है उसका विज्ञान प्राप्त करने के लिए पंच कोश हमको मिला है इसमें अहंता ममता जो हम करते हैं यह हमारे बंधन में है। पिछले सत्र में हमने एक वाक्य यहाँ सुनाया होगा लगभग तीन वर्षों से हम इस वाक्य को कहा करते हैं वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर या जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है। उनका अभिव्यंजक संस्थान है थापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है भूल केवल यही है यह जो ईश्वर शिष्ट सृष्टि है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति है साथ ही साथ अभिव्यंजक संस्थान भगवान की अभिव्यक्ति तो सृष्टि के द्वारा ही होगी अभिव्यक्ति है अभिव्यंजक संस्थान है इतना होने पर भी स्वतंत्र रूप से अर्थात भगवान को ताक ताकप्य रखकर वरण करने योग्य नहीं है जब हम भगवान को ताक ताकपे रखकर भव का वरण करते हैं तो भवातवी में भटकते हैं। इसलिए यह तो जगत क्या है भगवान की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है वेदांत परिभाषा में बहुत अच्छा दृष्टान्त दिया गया सबसे पहले तो पूज्य पाद श्री गुरुदेव से सुना कालांतर में वेदांत परिभाषा में उसकी व्याख्या प्राप्त हो गई हम सद सतस्वरूप परमात्मा को देख सकते क्या अनुभव का विषय बना सकते क्या सत अनुभाव्य नहीं है क्योंकि वो स्वप्रकाश है अनुभव का विषय नहीं है लेकिन यह जगत की बलिहारी है पंच की बलिहारी है पंचभूत की बलिहारी है जिसके माध्यम से हमको जो अनुभव स्वरूप है न कि अनुभाव्य उस सत तत्व का अधिगम होता है सन घट संत्यापा, संपह सन सत सत सत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान का दर्शन सुलभ न हो बड़ी विचित्र बात हमारे पूज्य गुरुदेव साहित्यिक भाषा में कहा करते थे उनके वाक्यों को मैं प्रस्तुत करता हूं उन्हीं के शब्दों में है कोई माई लाल चतुर चितरा पारखी जो जगदीश्वर का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन कर ले वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो संभव नहीं है इसके लिए दृष्टांत दृष्टान तो देते थे है कोई चतुर् पारखी माई का लाल तो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुख का दर्शन कर ले संभव है क्या आलोक का दर्शन किए बिना नील पीत नीलपीत श्वेतादी रूप का दर्शन कोई कर सकता है क्या जल का दर्शन के बिना जल तरंग का दर्शन संभव है क्या इसी प्रकार जगदीश्वर का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन संभव है संभव नहीं सुवर्ण का दर्शन हुए बिना सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादी का दर्शन संभव है क्या लेकिन गीता का एक वाक्य प्रकरण से थोड़ा ऊपर उठाकर जंती अविधि पूर्वकम अविधि का अर्थ अज्ञान किया भगवान शंकराचार्य जी ने विधि का अर्थ प्रसंगानुसार ज्ञान होता है या जन्ति अविधि पूर्वक में जो अविधि विधि की ओर कहते ही कर्मकांड की ओर ध्यान जाता है ना अविधि कहने पर कर्मकांड की ओर अविधि पूर्वक हो रहा है लेकिन यहाँ विधि का अर्थ ज्ञान अविधि का अर्थ अज्ञान अविधि पूर्वक इसको फैला दीजिए हर व्यक्ति ईश्वर का ही दर्शन करता है भगवत तत्त्व का ही दर्शन करता है लेकिन अविधि पूर्वक भगवत दर्शन अविधि पूर्वक भगवान कोई सुनता है उन्ही कोई चखता है उन्ही को सुनता है भगवान रचे पचे क्या सृष्टि में अनुगत है बल्कि के अतिरिक्त कुछ ही नहीं है इसलिए लेकिन अभी भी पूर्वक बहुत अच्छा है जो प्रकृति स्थान कर सती भले ही प्रकरण से ऊपर उठ के अर्थ किया हो मधुसूदन सरस्वती जी ने लेकिन जो अर्थ किया है वो बहुत ही मनोरम है उन्होंने कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति अलग चीज है और ब्रह्म साक्षात्कार अलग चीज है प्राप्ति तो सुसुप्ति में होती है हर व्यक्ति को उपनिषदों का अनुशीलन करे सत्य से संपन्न हो जाता है सत्य को प्राप्त कर जाता है महाप्रलय में श्री गोविंदानंद जी डॉक्टर महोदय से मैंने परसों कहा था परसों ही शायद कहा था कि की आलोचना नहीं कर रहे साधकों के मन में होता है हम भी साधक ही है ऐसा कि हम सिद्ध होकर बोल रहे हैं हमने कभी सिद्ध होकर व्यवहार नहीं किया है बचपन से लेकर साधक होकर ही व्यवहार किया उसी में आनंद है साधक हो सिद्ध होकर व्यवहार करे तब तो फिर गया हजार दो हजार जन्मों के लिए अपने को फंदा डाल दिया रामचन जी सुन रहे <laughs> साधक हो और सिद्ध जैसा व्यवहार करे तो उसने तो अपनी हत्या कर ली और सिद्ध हो और साधक जैसा व्यवहार करे बहुत अच्छा है। क्या सिद्धा ही कौन ले जाएगा सिद्ध तो है ही क्या लेकिन साधक होकर व्यवहार करे तो बहुत अच्छा है लेकिन साधक हो और सिद्ध जैसा व्यवहार करे तो उसने तो अपनी आत्महत्या कर ली उसके तो बीस हजार दो हजार जन्म तक उसका कोई ठिकाना ही नहीं लगेगा तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया किया क्या कि मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने लिखा कि सुसुप्ति में तो क्या कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया सो जाती है अंतकरण भी सो जाता है प्राणों का भान भी खो जाता है ऐसी तो तत्वज्ञों के दृष्टि में तो निद्रा समाधि स्थिति समाधि स्थिति इससे बढ़िया क्या स्थिति है लेकिन फिर जीवत्व की प्राप्ति हो जाती है इसका अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति से काम नहीं चलेगा भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषदों के भाष्य में एक अद्भुत तथ्य प्रकाशित किया सत्य सहिष्णुता की दृष्टि मान लीजिए किसी के प्रस्थान में आत्म तत्व अनुपरिमाण परिमित है जैसे श्री रामानुजाचार्य जी हमारे दयानंद स्वामी जी आर्य समाज के संस्थापक और जितने वैष्णवाचार्य हैं, सब आत्मा को अनुपरिमाण परिमित मानते तो भगवान शंकराचार्य ने कहा किसी के मत में आत्म तत्व अणुपरिमाण परिमित है कहने दी क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम आप नित्य सिद्ध करना चाहते हैं तो या तो उसको परम विभु मानिए या परम अणु मानिए बीच का अगर मानते हैं मध्यम परिमाण परिमित तो उसको नश्वर मानने के लिए बाध्य है नित्यत् सिद्धि तो अणु परिमाण परिमित मानकर हो सकती है या परम महा महत परिमाण परिमित मान के हो सकती है या मध्यम परिमाण परिमित मानने पर तो नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती तो शंकराचार्य जी महाभाग ने लिखा उपनिषदों के में कि जब ब्रह्म व्यापक है तो जीव अणु परिमाण पर सही जहा जीव की स्थिति होगी वहां ब्रह्म होंगे होगा या नहीं तो उसको जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हमेशा है या नहीं होगी या नहीं माइक यहाँ है सरसों का दाना यहाँ रख दे आकाश विभू है और सरसों की दाना की दृष्टि से तो वायु भी विभु है तो उसको वायु का योग प्राप्त है या नहीं आकाश का प्राप्त योग प्राप्त है या नहीं तो जीव को अणुपरिमाण परिमित आप मान लीजिए अपने प्रस्थान की सीमा में लेकिन उस दृष्टि से भी तो ब्रह्म की प्राप्ति उसे है ही तो प्राप्ति अलग चीज है प्राप्ति का विज्ञान अलग चीज है विज्ञान से मोक्ष होगा फिर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने श्रीमद भगवत गीता के अठारहवें अध्याय के भाष में कहा निष्ठा मोक्ष में जीवन मुक्ति में हेतु है केवल ज्ञान नहीं ज्ञानोत्तर निष्ठा ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ना तो ज्ञानोत्तर निष्ठा से जीवन मुक्ति होती निष्ठा का अर्थ क्या है वैराग उपरती और बोध तीनों चरम सीमा पर हो तब उसका नाम होता निष्ठा सहवर्तन्ते पंचदशी कार जी ने लिखा प्रायण सहवर्तनते बोध और वैराग्य तीनों प्राय साथ साथ रहते हैं लेकिन कोई प्रारब्ध का ऐसा योग सध जाता है कि वियुद जनते पचित क्वचित कही वैराग्य तो है उपरती भी है बोध नहीं है कहीं बोध तो है वैराग्य उपरति नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते शिथिल है बोध की अपेक्षा वैराग्य और उपरति में शिथिलता है न्यूनता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में एक अद्भुत राज्य बताया हमको बताया एकांत में और हमारी एक हम आपको सबके सामने बता रहे इसको जो भी आप मान लें लेकिन हमको एकांत में बताया बोध होने पर भी तत्व का निरक्षिर विवेक परम विवेक होने पर भी कदाचित वैराग्य उपरती का अंश शिथिल हो तो बोध को कभी मत कोसना फिर उन्होंने उदाहरण अद्भुत दिया एक व्यक्ति को कहा जाए कि भाई कुछ अपराध तुमसे बना उसके लिए ऐच्छक दंड स्वीकार करो ऐच्छिक दंड यहां नहीं पाओ आदि किसी अंग में बिच्छू जहरीले बिच्छू से डसवाना पसंद करोगे या सर्प से विषर सर्प से डसवाना पसंद करोगे या जहरीले बिच्छू से खोपरी पर नहीं उधर अब वो क्या विचार करेगा पहले तो कहेगा किसी से नहीं वो तो नहीं दंड है कोई एक तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा लेकिन ऐच्छिक है ऐच्छिक है मतलब चाहो तो तुम विधर सर्प से दसवा लो चाहो तो बिच्छू से किसी एक से तो दसवाना पड़ेगा तो विचार करके कहेगा सर्प के डसने पर वेदना ना होने पर भी मृत्यु तो सुनिश्चित है बिच्छू के डंक मारने पर वेदना तो बहुत होगी दो घंटे ढाई घंटे लेकिन मौत नहीं होगी तो भाई बिच्छू से डसवा लो, दो ये है न तो उन्होंने कहा कि अज्ञान का जो डंक है वो तो विषर सर्प के समान है वो तो मार ही देगा <laughs> लेकिन ये उपरती या विरति वैराग्य उपरक्ति और विरक्ति में जो किंचन न्यूनता है वो बिच्छू के डंक के समान जब हम हिमालय में रहते थे तब एक उस समय के जो संत लोग होते थे उनमें एक शब्द प्रसिद्ध था आप समय लीजिए पचास साल पहले जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद अब उधर है या नहीं हवा नीचे से ऊपर पहुंच गई नहीं तो सब शब्द भी चले गए उस समय के जो विरक्त संत लोग होते थे वहाँ के जो सिद्ध गिने जाते थे दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक केस में श्री रामानु संप्रदाय के थे और भी सन्यासी, इन सब से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था तो कहते थे जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद वो तो तब होगा जब वैराग्य बोधर प्रति तीनों चरम सीमा पर हो तो प्रायण सह वर्तनते क्वचित क्वचित तो हम विषय ये चला रहे थे कि यह जो तत्व का अधिगम है उसका महत्व है श्री गोविंदानंद जी को हमने बताया एकांत का पक्षधर होना चाहिए लेकिन विवेक पूर्वक उदाहरण के लिए जितना एकांत हमको महाप्रलय में प्राप्त था उतना एकांत आजकल कहीं संभव है महाप्रलय एक दो दिन के लिए श्रीमद भा, भगवत गीता के आठवीं अध्याय का अनुशीलन कीजिए गणित की दृष्टि से मानवोचित गणना के अनुसार इकतीस नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए महाप्रलय की प्राप्ति होती है आजकल तो ये संख्या सब लुप्त है जानकारी नहीं है इकतीस नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कैसे निकालेंगे चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कलिखी आयु उससे दुगिनी द्विगुण द्वापर की उससे त्रिगुण त्रेता के उसे चतुर्गुण कृतयुग के ऊपर से लें चार तीन सात दो नौ और एक दस चार लाख बत्तीस हजार लिख करके उसे दस से गुणा कर दीजिए चार लाख बत्तीस हजार के बाद एक शून्य और रख दीजिए यही होगा ना ये क्या हुआ एक चतुर्युग का मान एक चतुर्युग की अवधि हो गई सहस्र चतुर्युग उसके आगे तीन शून्य और रख दीजिए चार लाख बत्तीस हजार लिखने के बाद चार शून्य लिखेंगे तो एक शास्त्र युग की हुई। तो ब्रह्मा जी के कितने घंटे बारह घंटे उसको दो से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के एक दिन की आयु हो गई उसको तीन सौ साठ से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के एक वर्ष की आयु हो गई उसको सौ से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मलोक के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हो गई मर्त लोग की गणना के अनुसार 31 नील दस खरब 40 अरब वर्ष इतनी ही आयु पृथ्वी की है आजकल का विज्ञान तो नहीं बता सकता हम लोगों का विज्ञान गीता के आठवें अध्याय के अनुसार पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी महाप्रलय की अवधि सबका उत्तर एक ही है इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष आभूत संप्ल स्थान विष्णुपुराण भान्तिकार कार्य ने उसको समुद्रित किया श्री विष्णुपुराण में आभूत संप्ल स्थान कहां का यह शास्त्रार्थ है विषय तो अभी समय सोमयाग में सोमपान किया जाता है वहाँ लिखा है कि हम अमृतत्व को प्राप्त कर चुके क्योंकि तो हमने सोम सोमयाग किया सोमपान किया चातुर्मास से याग विशेष है अक्षय लोक की प्राप्ति होती है इन सब पर विचार किया गया तब जो तो कर्म से मोक्ष का सिद्धांत आ गया तो वहां पर फिर विष्णु पुराण के अनुसार निर्णय लिया गया है बिना तत्व ज्ञान के सोमयाग चातुर्मास आदि का अनुष्ठान करने पर विधिवत जो अमृतत्व की प्राप्ति कही गई है वह सापेक्ष है उसकी अवधि कितनी है आभूत संप्लव जब तक पंच भूतों की आयु है तब तक महाप्रलय में तो वेदांत प्रस्थान योगक प्रस्थान संख्यक प्रस्थान के अनुसार पंचभूतों का लय होगा क्रम से अर्थात ये अदृश्य हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे या अपने कारण में जाकर विलीन हो जाएंगे कुछ भी कहें तो इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है पानी की आयु है प्रकाश की आयु है पवन की आयु है आकाश की भी आयु है उतनी ही आयु ब्रह्मलोक की है उतनी ही आयु ब्रह्मा जी की है उतनी अवधि तक फिर महाप्रलय की दशा में हम आप रहते हैं प्रलय तो ब्रह्मा जी के बारह घंटे के बाद महाप्रलय उनकी संपूर्ण आयु पूर्ण होने के बाद तो इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक हमको आपको स्मरण नहीं है सुसुप्ति का तो स्मरण होता है महाप्रलय का स्मरण मुझे तो नहीं है आप लोगों को भले हो लेकिन अनाद काल से अब तक करोड़ों बार महाप्रलय की घाटी हम आप तय कराए नहीं अनाद काल से जीव का अस्तित्व है अविद्या काम कर्म के चपेट में हम पड़े हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कभी महाप्रलय की दशा में हम आप गए ही ना हो उससे अधिक एकांत यहाँ पर कौन दे देगा और कहां मिलेगा उस समय किस की स्थिति आजकल की समाधि भी उस पर लट्टू क्यों आजकल जो हमको समाधि प्राप्त होगी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के बिना समाधि लगेगी यम का नियम का आसन का प्राणायाम का प्रत्याहार का धारणा का ध्यान का क्या क्रम तो इन्हीं के लेकर चलेगा समाधि भी किसकी होगी चित्तवृत्ति है तब तो समाधि है ना क्या चित्तवृत्ति चित का योग दर्शन का अनुसार निरोध होगा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांच प्रकार की चित्त वृत्तिया क्या हो जाए निरुद्ध हो जाए इसका मतलब शून्य चित्त रह जाए यही हुआ ना निरोध का अर्थ क्या हुआ जैसे तरंग पांच प्रकार की तरंगे उन तरंगों के शांत हो जाने पर जल अवशिष्ट रह जाए इसी प्रकार प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांच प्रकार की चित्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर चित्त सत्व अवशिष्ट रह जाए भागवत में वैकारिक कहा गया हमसोपाख्यान में उधर संकेत है पूरा योग दर्शन जो है खींचकर उसको वेदांत पर्यवसायी हमसोपाख्यान में बनाया गया है फिर क्या होना चाहिए इधर प्राण इधर जो प्राण है ये प्राण अपने स्पंदन से शून्य होकर अवशिष्ट रह जाए चित्त अपनी पांच प्रकार की वृत्तियों से रहित होकर अवशिष्ट रह जाए प्राण तो रहे लेकिन स्पंदन शून्य होकर रहे इसका मतलब पांच वहां भी तो पांच है ना अगर चित्त की पांच वृत्तिया हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति तो आध्यात्मिक पवन रूप प्राण के भी तो पांच प्रकार हैं मुख्य प्राण अपान व्यान उदान समान प्राण चांदोग के अनुसार जो प्राणाया फिर व्यानाय स्वाह फिर अपानाय स्वा समान उदान आय स्वाह फिर समानय स्वाह तंत्रों में प्राण अपान्यान उदान समान यह क्रम है साषद में जब प्राणाया फिर अपाना स्वाह फिर उदान आय स्वाहा फिर समानय व्याना, स्वाह ये पांच प्रभेद प्राण के भी है तो स्पंदन शून्य प्राण और वृत्ति रहित चित्त फिर स्पंदन शून्य प्राण की तादात्म पत्ति वृत्ति रहित चित्त में हो जाए तब समाधि की प्राप्ति हो। और सुसुप्ति में प्राण से तादात्मप चित्त हो जाए तब सुसुप्ति की प्राप्ति होती है बहुत बारीक अंतर है सुसुप्ति और समाधि में प्राण से तादात्मप हो जाए चित्त तब सुसुप्ति है और प्राण स्पंदन शून्य प्राण चित्त वृत्ति विरहित चित्त से तादात्मप हो जाए और वह जो चित्त है वृत्ति शून्य चित्त चिदाकार हो जाए चित्त धातु जो आत्मा है चिदाकार हो जाए अभी तो वृत्ति सारूप्य है ना लेकिन चित्त को चित्त सारूप्य की प्राप्ति हो जाए चित्त को चित्त सारूप्य की प्राप्ति हो जाए चित्त सारूप्य आत्मसारूप्य की प्राप्ति हो जाए तब आजकल की दृष्टि से निर्विकल्प समाधि की सिद्धि होगी लेकिन इसका अर्थ हुआ कि निर्विकल समाधि के लिए चित्त और दो की अपेक्षा है नीचे की चीज तो है आसन इत्यादि में चले गए चित्त और प्राण के बिना निर्विकल्प समाधि की स्थिति नहीं होगी और महाप्रलय में क्या जरूरत है एक उदाहरण देते है विषय तो बहुत बढ़ गया उसको समेटना भी है अ पाणीपाद श्वेता स्वतर राम सहित मानस मानुवाद है तो पाऊ भगवान को क्यों आवश्यक है जी? अवतार की बात नहीं सीधी बात है हमको पाऊ रूपकरण ये तो गोलक है ना पांव की आवश्यकता है किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए आकाश को पांव की आवश्यकता क्यों नहीं है वो तो विभु है उसको चल के कहीं पहुंचना नहीं है रॉकेट कितनी गति से चले हवाई जहाज जहां रॉकेट की पहुंच होगी पक्षी की पहुंच होगी वायुवान की पहुंच होगी वहां तो आकाश पहले से विद्यमान होगा तो आकाश को पांव की आवश्यकता ही क्या है इसी प्रकार से महाप्रलय में हमको चित्त प्राण की आवश्यकता क्यों है चित्त प्राण सापेक्ष ही निर्विकल्प समाधि है वो सविकल्प समाधि है वहाँ तो चित्त और प्राण का जो उपादान का भी उपादान वो भी नहीं रहता वो जो महाप्रलय की दशा है उसमें एक दो दिन के लिए समाधि लगती है इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षो के लिए न हमारे पास स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर न कारण शरीर महाकार शरीर जो महा माया है वो भी महेश्वर में विलीन होकर रहती है कहा लिखा है सुबालोपनिषद श्री रामानुजाचार्य महाभाग को साथ बहुत प्रिय श्रीमद भागवत गीता के भाष में यत्र तत्र उसी को लेकर वे तत्व की मीमांसा करते हैं। नियम है तो शुति का ही उसको सामने रखा जिसका कोई लय स्थान न हो और जो स्वेटर अन्यों का लय स्थान हो वही भगवत तत्व वेदांत सिद्धांत बंध्या पुत्र का लय नहीं हो सकता लेकिन उसमें भी किसका लय होगा जिसका कोई लय स्थान ना हो श्वेतर अपने अतिरिक्त अन्यों का जो क्रम से लय स्थान सिद्ध होता हो वही ब्रह्म होगा तो माया का भी लय स्थान प्रकृति का भी लय स्थान ब्रह्म है यह वेदांत हो गया अब प्रकृति भी रह गई पुरुष भी रह गया महाप्रलय में तो यह सांख्य हो गया महत्व तब का तो विलय हो गया किसमें प्रकृति में लेकिन प्रकृति भी रह गई और पुरुष भी रह गया तो यह सांख्यों का महाप्रलय हुआ और न्यायिकों का महाप्रलय तो बस वहां रखने नहीं हो उनके यहाँ तो खंडप प्रलय ही है लगभग पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन चारों के परमाणु रह जाएंगे या नहीं महाप्रलय में भी क्योंकि नित्य दिक काल आत्मा और मन स्वरूप से रह जाएंगे तो नवो द्रव्य रह गए महापलय में केवल जो पृथ्वी जल तेज वायु के द्वनुक्त से लेकर के कार्यात्मक जितना प्रकल्प है वो विलुप्त हो जाएंगे लेकिन नवो द्रव्य पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु तेज के परमाणु वायु के परमाणु रह जाएंगे आकाश दिक्क काल आत्मा मन स्वरूप से रह जाएगा कर्म जो होते हैं पांच प्रकार के वो सब नश्वर होते हैं बहुत से गुण है नैयायिकों के यहाँ जो नित्य हैं सामान्य विशेष संवाय इनमें नित्यत्व की प्रशक्ति है इसका मतलब उनके यहाँ तो प्रलय भी क्या है प्रलय भी क्या है एक प्रकार से बहुत से तत्वों का समुदाय अवशिष्ट रह गया और पूर्वी मांसकों के यहाँ तो प्रलय की स्वीकृति ही नहीं है न कदाचित अनिदूषण जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था खंडक प्रलय मानते जैसे अभी उड़ीसा में रात में क्या हुआ पता नहीं हम्म एकदम महाप्रलय गौशाला के छत उड़ गए फिर रात में फोन किसी तरह से लगा सचिव जी ने कहा सत्संग भवन में गायों को ले आओगे भोजनालय के छत उड़ गए अब जो जहां मैंने प्रलय का दृश्य रात भर में क्या हुआ कुछ पता नहीं तो हमने एक संकेत किया ऐसा खंड प्रलय होता मीमांसकों के यहाँ लेकिन सांख्यों के यहाँ वेदांत की अपेक्षा किंचित न्यून प्रलय प्रकृति रह गई उसका विलय स्थान कोई नहीं होगा लेकिन वेदांत प्रस्थान में तो अच्छा पुरुष भी अनेक रह गए उनमें औपाधिक भेद नहीं है स्वरूप से भेद प्राप्त है उनके यहाँ प्रलय का उज्जवल स्वरूप है वैशेषिकों की अपेक्षा न्यायिकों की अपेक्षा लेकिन वेदांत की अपेक्षा तो प्रलय उनके यहाँ है ही नहीं क्यों नहीं है असंख्य पुरुष रह गए स्वरूप से प्रकृति रह गए लेकिन वेदांतियों के यहाँ तो प्रकृति को माया बनाइए माया महेश्वर की शक्ति वो भी महेश्वर में जाके विलीन हो गई इसका अर्थ पूरा महाप्रलय का दृश्य तो वेदांतियों के यहाँ है बस वो तत्व रह गया ठीक उससे अधिक एकांत हमको अब कहा मिलेगा जितना एकांत करोड़ों बार महाप्रलय की घाटी हम लोग पार कर चुके इसलिए पांच मिनट रह गया मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा प्रकृति स्थानी कर प्रकृतिष्ठानी कर सकती स्थान प्रकृति का अर्थ उन्होंने किया क्या किया यही कि ब्रह्म की जो प्राप्ति है उससे काम नहीं चलता क्योंकि वहां से भी चुत हो जाता है पांच ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन उचट जाएगा महाप्रलय की अवधि बीतेगी महाकल्प के प्रारंभ में अंतर्यामी भगवान का संकल्प होगा हो चुका है आगे होगा महाप्रलय में अकृतार्थ हुए बिना अर्थात कैबल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना जो जीव प्राणी मुझ में लीन हुए यथा पूर्व कल्पयत वे अपने अपने अभुक्त शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप फिर दे प्राणान्तकरण को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो बुद्धिन्द्रीय मन प्राणान जनाना मस प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने ने च तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रकरण से ऊपर उठकर सही एक तथ्य प्रकाशित किया भगवत प्राप्ति से काम नहीं चलेगा जी वो तो होता ही है हर समय है। एक उदाहरण दिया हर समय है और सुसुप्ति में तो विशेष करके है महाप्रलय का हम लोगों को ध्यान नहीं है लेकिन शास्त्र के अनुसार सुसुप्ति तो पांच घंटे सात घंटे महाप्रलय तो इकतीस दस खरब चालीस अरब वर्ष इसीलिए पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने ध्यान केंद्रित किया ना प्रतिशत बाधा किन्तु मिथ्यात्व निश्चय तयो माने जीव जगतो न अप्रतीति तयोर बाधा अप्रतीति का नाम बाध नहीं है किंतु मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है यहाँ योग से वेदांत की अपूर्वता का चित्रण है न अप्रती तयो माने जीव जगतो न प्रती तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय बाध का अर्थ अप्रतीति नहीं है योग क्या करता है प्रतीति को तिरोहित कर देता है और प्रतीति का पक्षधर है योग बाध का पक्षधर है वेदांत और योग का पक्षधर है नहीं है या नहीं मुख्य रूप से बाध का पक्षधर है अब योग और वेदांत दोनों मिल जाएं तो क्या हो फिर योग वासिष्ट की और बराहोपनिषद आदि की महिमा चरितार्थ हो इसका अर्थ क्या हुआ असम शक्ति पदार्था भावना तुरयगा सत्वापत्ति में बोध हो जाता है ठीक है उसके बाद शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा श्रवण मनन निधि शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति इसमें तत्व का विवेक हो जाता बोध हो जाता उसके बाद योग जुड़ गया ज्ञानोत्तर योग जुड़ गया तो सोने में सुगंध फिर असम शक्ति योग में और घनी भूत दशा की प्राप्ति हो गई तो पदार्थ भावना या पदार्थ भावना पदार्थ की अभावना माने प्रपंचो विस्मृत प्राय विवेक और अंत में चुड़ाह पदार्थ भावना क्या है सुसुप्ति के तुल्य है और असम शक्ति स्वप्न के तुल्य और ज्ञानोत्तर यथावत प्रपंच से व्यवहार कर सकता है तो सत्वापत्ति लेकिन मृत्यु के तुल्य कौन है तुरिया तूर्यगा इक्कीस दिन अधिक से जीवन उस तत्व का रहता है उसके जो है इंद्रिय अंतःकरण प्राण तूर्य तत्व में विलीन होकर और फ्यूज जिसको कह सकते अंग्रेजी वाले विलुप्त होने के लिए सदा के लिए विलुप्त होने के लिए उन्मुख हो जाते हैं सुसुप्ती में कोई है गार सुसुप्ती में तो पाओ हिला करके पानी वानी डाल करके उसको लगाया जा सकता है लेकिन उसके जो तत्व में विलय का प्रक्रम बोधोत्तर तत्व में विलय का प्रकरण इतने गंभीर पहुंच चुका है उसको फिर विठान दशा को किसी भी प्रयास से कोई नहीं ला सकता उस तूर्यगा भूमिका होती है बीस दिन के लिए होती है उसके बाद उस तत्व योगी का शरीर पूरा हो जाता है तो उन्होंने कहा कि योग क्या करता है अपने अपने विषय में प्रमाण शुर होते हैं क्या हर शुर हर प्रमाण अपने विषय में शुर होगा उच्छिष्ट भोजन नहीं करते ना ये प्रमाण जो है ना करण उच्छिष्ट भोजन नहीं करते नासिका का पूर्व विषय कौन है गंध क्योंकि किसी अन्य इंद्रिय का विषय नहीं तो अनुच्छिष्ट अनुच्छिष्ट विषय का ही सेवन करते हैं यह झूठा नहीं खाते हैं कान के द्वारा शब्द अनुपिष्ट है नेत्र के द्वारा रूप है अपने विषय में प्रमाण होता है तो पंचदर्शी कार्य ने की तत्व ज्ञान और प्रारब्ध का विरोध नहीं प्रारब्ध का आग्रह है प्रतीति तत्व ज्ञान का अर्थ है प्रतीति के मिथ्यात्व का निश्चय दोनों में सामंजस्य हो गया तुम प्रती कराओ हम जो प्रतीत होगा उसको मिथ्या कहते जाएंगे बस अब योग का आग्रह हम प्रतीत नहीं होने देंगे तो योग से ही काम चल जाना चाहिए ना योग का काम भी योग से नहीं चलता यहाँ पर विराम दे रहे क्यों तो योग का काम भी योग से नहीं चलता अभिप्लव विवेक ख्याति से योगी मोक्ष मानते क्या योग प्रस्थान तत्व ज्ञान से मोक्ष मानता है समाधि से नहीं समाधि को उसका साधक मानता है अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष है ना सांख्यक प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है योग प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है नैयायिकों का प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है वैशेषिकों का प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है वेदांत की बात तो सबको विदित है वैष्णवाचार्यों में प्रभेद है पूर्व मीमांसा का प्रस्थान अपना कर्म का है बाकी ज्ञान से मोक्ष मृत्यु से मोक्ष मानते हैं चार बार ज्ञान से मोक्ष मानते हैं बौद्ध एक प्रकार से ज्ञान से मोक्ष मानते हैं जैन एक अपूर्व तथ्य है तभी अब यहाँ श्री बामदेव जी महाराज की उपस्थिति में व्यक्त किया था बहुत प्रसन्न हुए थे बाद में कहा सास चलो इस पद पर में नहीं कहा से माल ले आए हमने <laughs> तो कहा सूत संहिता में विद्यारण स्वामी जी ने लिखा वो लोट पोट हो मेरे बात तो इसी पर आध घंटे पौन घंटे बोलते रहे फिर भी संतोष नहीं हुआ तो कहा कि चलो कमरे में पूछा कहाँ से माल ले आए हमने कहा वहां से लाए वहां एक पंक्ति में उसको मनन कर तो यहाँ वो बहुत अद्भुत चीज है आप द्वैत के पक्षधार है बने रहिए बंधन की प्राप्ति अगर आपको मिथ्या ज्ञान या अज्ञान के कारण मान्य है तो द्वैत की सहिष्णुता छोड़िए द्वैत की सहिष्णुता तो छोड़नी पड़ेगी सुसुप्ति में भी छोड़नी पड़ती है लगभग क्यों तो जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उनको देह पार्थ के अनंतर जीवन मुक्ति नहीं विदेह मुक्ति की दशा में किसी भी भेद का भान अमान्य है क्या बहुत ऊंची बात है ना आप भेदवादी बने रहिए लेकिन बंधन यदि आपको अज्ञान मूलक या मिथ्या ज्ञान मूलक मान्य है तो तत्व ज्ञान से आप मोक्ष मानेंगे श्री रामानुजाचार्य जीवन मुक्ति नहीं मानते मैं निंदा नहीं कर रहा उनके वाक्य को ही संस्कृत के वाक्य को हिंदी में कह रहा हूं उनके यहां जीवन मुक्ति नहीं है किसी को नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती है मिथ्या ज्ञान मूलक बंधन आप मानेंगे तो जीवन मुक्ति होगी जीवन काली बोध होगा अगर आपको बंधन मिथ्या मिथ्या ज्ञान ज्ञान मूलक नहीं माननी है तो आपके प्रस्थान में जीवन मुक्ति भी नहीं है जिनको तत्व ज्ञान से मोक्ष मान्य है वो चाहे घोर भेदवादी हो असंख्य भेद को मानते हो लेकिन बोधोत्तर जब शरीर का पात्र होगा ठीक है तत्वज्ञ का जब शरीर शांत होगा तब उसको कभी भी एक क्षण के लिए भी आत्मा के सहित किसी अनात्मा का भान नहीं होगा भेद की अप्रतीति ये सर्वमान सिद्धांत तो भेद की अप्रती का अर्थ क्या हुआ द्वैत सहिष्णु तो भेदवादी भी नहीं बनाते हमको आपको तो यह निष्कर्ष निकला कि ना प्रतीति तय बाधा इसमें उदाहरण दिया वेदांत परिभाषा ने मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में मंद अंधकार में कोई रस्सी का टुकड़ा है रस्सी है उसमें हमको सर्प दिखा सर्पक भ्रम हो गया अब घन अंधकार छा गया तो सर्प दिखेगा क्या तो सर्प की अप्रतिति हुई निवृत्ति हुई या बाध हुआ सर्प का रज्जु का अज्ञान बना हुआ है ना लेकिन मंद अंधकार के स्थान पर धन अंधकार छा गया तो शब्द की अप्रती तो हो गई लेकिन बाध नहीं हुआ इसलिए ना प्रतीति प्रती बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय हरि अनंत कथा जंता